देवी भागवत बाँचवा स्कंद भगवान विष्णु शंकर और ब्रह्मा का स्वधाम में लौट जाना महसास ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्च सर्वा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया फिर उसके मन में आया कि सेना को सांस लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दू उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे देव सदन खाली पड़ा था महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया उसने स्वयं देवराज के दिव्य आसन पर बैठने की व्यवस्था कर ली देवताओं के स्थानों पर दानों के बैठने का प्रबंध कर दिया इस प्रकार पूरे सौ वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षो तक भटकते रहे इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगने पड़े। राजन निरंतर दुख सहने से जब देवताओं का का साहस टूट गया, तब मिलकर पुनः की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है उनका रूप राजसिक है उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे उन्ही के विग्रह से प्रकट हुए मरीची आदि प्रमुख मुनिगण जो संपूर्ण वेदों के पारगामी एवं शांत स्वभाव हैं, सेवा में प्रस्तुत थे सिद्ध चारण गंधर्व किन्नर पन्नग और उरग सबके सब उन देवाधिदेव जगत गुरु की स्थिति में संलग्न थे देवता बोले संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्मयोनि ब्रह्मा जी इस समय सभी देवता संग्राम में दानव राज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में काल छेप कर रहे हैं स्थान चुत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है हमारी ऐसी दशा त्याग कर भी आप दया नहीं करते कैसी भी बात है। उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है कदापि नहीं आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनता पूर्वक आपकी शरण में आए हैं और अब भी आपकी उपेक्षा दृष्टि हो रही है इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य भोग रहा है ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिलता है देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन के लिए सुलभ है यहां तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गौ से भी स्वयं लाभ उठा रहा है देवेश हम कहाँ तक वर्णन करें आप सर्वज्ञान सम्पन्न है महिषासुर का सारा वृत्तांत आपको विदित है अतएव प्रभो हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं विभो महिषासुर अवश्य ही महान नीच है उसके द्वारा निरंतर घृण चेष्टाएं होती रहती है तरह तरह के निंदित कामों में वह निरत है जहां कहीं भी देवता जाते हैं वही वह उन्हें कष्ट पहुंचाता रहता है देवेश हम सब देवताओं को के तो आप ही रक्षक हैं हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हैं तब की सृष्टि आप पर निर्भर है। हैं। आप आप एवं में अनंत तेज निहित है। है। सबको शांति प्रदान करना आपका स्वभाव ही है। हम सभी देवता प्रज्वलित हैल जैसे संताप से संतप्त हैं। यदि आप हमारे शरण नहीं बनते तो भला आप जैसे सर्वसमर्थ प्रभु को छोड़कर हम दूसरे किसी की शरण में जाए व्यास जी कहते हैं इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था उन्हें दुखी देखकर दो पितामा ब्रह्मा जी मधुरबाड़ी में मानव देवताओं को सुख पहुँचाते हुए कहने लगे